उनकी बेटी ऐसी उनका पैसा ऐसा क उनकी पोशाक ऐसी बेवकूफी लेके तुम क्या करोगे आप लोगों को छोड़कर ये बात तो होती मैंने सुना कि कोई चुनाव की सभा थी तो चुनाव के नेता ने कहा कि सभा में आधे लोग बेवकूफ हैं हल्ला हुआ क्या बोलते हो क्या बोलते हो ऐसे मत बोलो तो उसने कहा अच्छा मैं वापस लेता हूं इस सभा के आधे लोग बेहतुक नहीं है तो मैं आप लोगों आपकी बिधि कहाँ है जरा उसको देखो तो वो सुअर के बारे में सोचती है कि गते के बारे में सोचती है कि चोर भभीचारी के बारे में सोचती है कि गले मानस के बारे में सोचती है वो हार कुंडल की डिजाइन देखती है कि सोने की जाट पहचान दी है सोने के स्वरूप को पहचानना दूसरी चीज है और हार और कुंडल को पहचानना दूसरी चीज है अरे बाबा सोने में मैल लगी है तो, तो साफ कर लेंगे कोई बात नहीं पढ़ रहा है तो सोना हीरा की कट अगर बेदौल है तो ठीक तो है हम के ठीक कर लेंगे पर है हीरा हीरा के जात तो पैदानों की असली है कि नहीं कोई काला कोई काला धब्बा तो नहीं है आ, कोई उसमें पीलापन तो नहीं है बेडौल है तो साफ ठीक कर लेंगे कटिंग ठीक कर लेंगे उसकी और यदि उसमें है ऊपर से कोई बैल लगी है तो साफ कर लेंगे पर हीरा है कि नहीं ये तो देखो जिसको तुम गंदा आदमी समझते हो वो भी हीरा है वो ऊपर की गंदगी है भीतर तो हीरे हीरा है तो ऊपर की पालिश है भीतर तो हीरे हीरा है ये नित्य मुक्त आत्मा अपनी बुद्धि को ऐसा होना चाहिए जो अंत तलावगा हुए वस्तु के भीतर घुस जाए आत्मा तक परमात्मा तक देख के हवे मैं गौरी ऊन गई रही किनारे बैठ भीतर तो घुसी नहीं और सबके भीतर परमेश्वर है आप कहीं भी घुस हो वहां ईश्वर मिलेगा और जब तक ईश्वर मिलता नहीं वहां जब तक वहाँ ईश्वर नहीं मिलता तब तक आपकी बुद्धि ने सूक्ष्मता में प्रवेश नहीं किया क्योंकि सूक्ष्मता में प्रत्येक वस्तु का स्वरूप परमेश्वर है तुम अध्यस्थ को देख के लौट आए अधिष्ठान तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंची तुम नियम में तक देख के पहुंचे लौट आए अंतर्यामी तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंची यदि कहीं भी तुम्हारी बुद्धि भगवान को नहीं देख पाती है तो इससे ये नहीं सिद्ध होता कि भगवान नहीं है ये सिद्ध होता है कि तुम्हारी बुद्धि होता है बहुत मोटी बुद्धि अटल के मोटे होते हो तो यही ग्रहण चेत साई तो का हाँ जी सुना अब देखो श्रवण आ गया नहीं श्रवण आ गया कि नहीं श्रुतां में श्रव है वो और एक आग्रेड़ चेतसा ये मनन निधि कब पूछते हैं कि साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ कच्चि ज्ञान सम्मो प्रनष अरे बाबा हम जानते हैं तुमने धन बहुत जीता है धनंजय दिग्विजय करके बड़े बड़े राजाओं से तुमने कर वसूल किया है भेंट वसूल किया है धनंजय हो धनंजय साधन धनंजय के पास नहीं रहता है तो साधन शब्द के अर्थ पर एक अर्थ पर ध्यान दो। स अधन नास्ती धनम यधन न जो बहुत कुछ इकट्ठा करके उसके ऊपर बैठा है तो बड़ा साधन है इसके पास और इतनी मोटर है इतने मकान है इतने लोग हैं है नहीं, नहीं जो अधन के साथ रहता है सो तो साधन है कुछ दोनों हाथ उठा लो तुम्हारा कुछ नहीं न कुछ मैं न कुछ मेरा तो तुम धनंजय तो हो साधनजय भी हो क्या कच्चित अज्ञान समोह कच्चित तव अज्ञान समोह प्र क्या तुम्हारे अज्ञान का समोह नष्ट हो गया अज्ञान ये नहीं कि हम घड़े को नहीं जानते कपड़े को नहीं जानते मकान को नहीं जानते मोटर को नहीं जानते ये नहीं आत्मा और परमात्मा की एकता को न जानना ही अज्ञान है वासुदेव वा शर्मा इसको न जानना ही अज्ञान है अज्ञान क्या है अज्ञान संभोह इसी अज्ञान से हृदय में संभोह होता है अज्ञान जन्य भ्रम होता है यह तो आपके ध्यान में होगा हो ही होगा कि अज्ञान एक चीज होती है और भ्रम दूसरी चीज होती है अज्ञान होता है मूल वस्तु के संबंध में और भ्रम होता है दूसरा आप जैसे इस बात को पहचानो, हो में है अज्ञान और भ्रांति अध्यास क्रांति अध्यास अलग चीज है और अज्ञान अलग चीज वो भैयाकरण लोग तो अज्ञान और भ्रम को एक ही मानते हैं वो ज्ञान अध्यास शेखर कार मंजूषा में मंजूषा ग्रंथ में अज्ञान का खंडन करके ब्रह्म की स्थापना करते हैं अध्यात्म तो है परंतु व्याकरण में अज्ञान मानने की कोई आवश्यकता नहीं है आ, उसी को हमारे वो जो होम नरसिंहपुरम के स्वामी जी थे नच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती मूल विज्ञान राता था पहले लिखा उन्होंने और फिर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया बोले मूल ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है काम है अरे आप जरा नमूना देखो आप पहले रस्सी को पहचानते नहीं है ये रस्सी को न पहचानना अज्ञान है माने जो अध्यस्त वस्तुओं का अधिष्ठान है उसको न पहचानना तो अज्ञान है अच्छा रस्सी को तो पहचाना नहीं एक नंबर हुआ और उसको साफ समझ लिया कि उसको माला समझ लिया कि उसको समझ लिया, कि उसको भूिद्र समझ लिया ये क्या हुआ कि ये भ्रम के रूप हुए हो भ्रम हु तो जैसे आप सा समझना छोड़ भी दें और माला समझे तो एक भ्रम नि निवृत्त हुआ दूसरा भ्रम आ गया अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई और उसको माला न समझे दंडा समझे तो एक भ्रम बेटा दूसरा भ्रम आ गया अच्छा माला न समझे हैं दरार समझे है, भूचित्र समझे तो एक भ्रम मिटा दूसरा भ्रम आ गया एक भ्रम मिटने पर दूसरा भ्रम आ जाता है एक भ्रम मिटने पर दूसरा भ्रम आ जाता है दूसरा भ्रम मिटने पर तीसरा भ्रम आ जाता है लेकिन यदि अविद्या निकृत हो जाए माने आप रस्सी को ही पहचान ले की ये रस्सी है तब फिर सात माला भूचित्र ये सब भ्रम नहीं होंगे तो भ्रांति है बुद्धि का विपर्यात और अज्ञान है तत्व वस्तु का यथार्थ अनुभव बोध न होना ये दोनों भ्रम कार्य है और अज्ञान कारण है भ्रम है मोह है अध्यात है प्रमाद है ये सब अंतकरण में विपर्यास के रूप में विपर्जय के रूप में रहते हैं और जिसके बारे में विपर्जय है उसका अज्ञान होता है इसी से ख्यातियों में भेद होता है अब आप देखो भगवान ने अर्जुन से क्या प्रश्न किया कच्चिद अज्ञान समूह प्रणष्ट थे धनंजय पहले हम गीता पढ़ते थे ना बचपन में बहुत छोटे पंजे पढ़ते थे तो उनमें प्रनष्ट छपा रहता था प्रणष्ट अब लोगों ने उसको प्रणष्ट बना दिया तो उसमें भी व्याकरण का थोड़ा ज्ञान नहीं तो है कणसे वार्थिक है है, नश धातु से जहाँ मूर्धन्य सकार जहाँ हो जाता है तनभ्य सकार वाला है नश धातु और जब वो मूर्धन्य सकार वाला बन जाता है तो नत्व का विकल्प हो जाता है। कभी, है कभी नस्व होता है कभी नहीं होता है तो जब नष्ट हुआ तब प्रनष्ट हुआ और नष्ट नहीं हुआ तो प्रनष्षा हुआ क्योंकि यहाँ कालव्य सकार का मूर्धन्य सकार हो गया है नष्टा में जो स्ट है वो मूर्धन्य सकार है इसलिए प्रनष्ठ भी ठीक है और प्रणष्ठा भी ठीक है पुरानी पुस्तक जो हमको मिलती थी, थी उसमें प्रनष्ट अच्छा लो तो कच्चिद्ञान समोह प्रे धनंजय प्रश्न ये है कि तुम्हारा अज्ञान और अज्ञान जन्य सम्मो भ्रांति मिट्टी की नहीं मिट्टी तो मैंने ये इतनी भूमिका किस लिए बनाई इस पर आप ध्यान दें। गीता का प्रारंभ अज्ञान और अज्ञान की निवृत्ति की दृष्टि से हुआ है उपक्रम इसको बोलते हैं उपक्रम का पराक्रम भगवान ने अर्जुन का अज्ञान दूर करने के लिए गीता का उपदेश किया और उपसंहार में इसको उपसंहार विजय बोलते हैं तो हमारे अद्वैत संप्रदाय में उपक्रम को प्रबल मानते हैं और प्रदाय में उपसंहार को प्रबल मानते हैं द्वेषवादी लोग संघार को प्रबल मानते हैं और अद्वेषवादी लोग उपक्रम को प्रधान मानते हैं मीमांसक लोग दोनों की एकता करना चाहते हैं उपक्रमों को उपक्रमोपसंहारा अभ्यास पूर्वता फल तो उपक्रम भी गीता का है प्रज्ञादाश्च भाष से अशोच्याम वेदाविनाशन नित्यम ज एनम वेत्ति अंतरम तो, तत्वज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति के लिए गीता का प्रारंभ हुआ है तत्वज्ञानी लोग ये बात जानते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर दृष्टोस्वत्वर्शी तत्वदर्शी है बाबा उसने तत्व को देखा है देखो आकार दूसरा होता है कुंडल का आकार दूसरा कंगन का आकार दूसरा आकार माने सकल सूरत हार हार का आकार दूसरा अब इनसे क्या तत्व है हार तत्व है कि कुंडल तत्व है कि कंगन तत्व है बोले नहीं अनापिताकार हार कुंडल और कंगन इनके आकार के आरोप को छोड़ दो सकल सूरत मत ठोको इसको बच्चे खाते में डालो करता स्वर्ण तत्व है ऐसी ये जो अलग अलग सकल सूरत दिखाई पड़ती है उसमें सकल सूरत को छोड़ देने पर जो शेष रहती है वस्तु उसका नाम होता है तत्व अनारोपिता का आकार के आरोप से मुक्त कर दो तो तब तो भी उस वस्तु को जिन लोगों ने देख लिया है उन्होंने क्या देखा है असत भावो न विद्य जो असत है बंधा पुत्र, उसका भाव माने अस्तित्व जन्म और मरण दोनों नहीं होता है बाध का बेटा न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगा क्योंकि वो तो असत्य है, है ही नहीं और बोले नाभा विद्यत है सतह जो सत्य है आत्मा उसका भी अभाव और अभाव से उपलक्षित भाव माने जन्म मरण दोनों नहीं है सत्य का भी जन्म मरण नहीं होता और असत्य का भी जन्म मरण नहीं होता चूंकि असत्य है ही नहीं इसलिए उसका जन्म मरण नहीं होगा और चूंकि सत्य है ही है तो उसमें जन्म मरण नहीं होता ये बात तत्वज्ञानी लोग जानते हैं आप, आप इस ज्ञान-अज्ञान की कसौटी पर आपको तत्वज्ञान प्राप्त होवे और अज्ञान का नाश होवे इस दृष्टि से गीता को पढ़ना चाहिए तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ भी इस दृष्टिकोण से होगा सर्वधर्मान परित्यज्य उपक्रम उपसंहार में अज्ञान की निवृत्ति ही अभिष्ट है गीता को इसलिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए क्या बात कही गई है ये समझना ये समझना पड़ेगा और अज्ञान को निवृत्त करना पड़ेगा तो भाई तो अगली गीता। सुनली गीता एक महात्मा थे दिवानी के साथ पास आज कल हरियाणा हो गया मेरे तो पंजाब ही था, था तो एक दिन वो गीता की पोती लेके मस्त मस्त मौला थे वो गीता की पोती लेके देख रहे थे तो किसी ने पूछा कि बाबा क्या पढ़ रहे हो इसमें तो बोले कि मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें मेरी क्या क्या तारीफ लिखी है गीता मेरी तारीफ में कही गई है हो मेरी तारीफ में लिखी गई है गीता आत्मा की ही तारीफ है आत्मा का स्वरूप क्या है ये बताने के लिए ये बताने के लिए गीता है हम जो अपने को शरीर जानते हैं, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है अपने को जो इंद्रिय जानते हैं वो आत्मा का स्वरूप नहीं है अपने को जो प्राण जानते हैं सास जानते हैं वो आत्मा का स्वरूप नहीं है अपने को तो जो पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी नरक स्वर्ग में आने जाने वाला संसारी और परिच्छि जानते हैं ये आत्मा का स्वरूप नहीं है आत्मा का स्वरूप है अद्वितीय साक्षात ब्रम और उसका ज्ञान कराने के लिए बाबा ये तो भगवान ने बहुत छिपा के रखा था अपने दिल में सात पर्दे के भीतर रखा था लेकिन महाराज ऐसी स्वतंत्र निकली और भगवान तो कहते थे रहे बैठ दिल में छिपी रहे और जैसे कोई अपनी पत्नी से कहे कि घर में रहे बाहर नहीं निकलना घूंघट काट मुंह मत दिखाना है ना अपनी पत्नी को लेकिन अब नए ढंग की है ना मॉडर्न हो ना घर में बांधे रहेगी है न घूंघट काट कर रहेगी वो तो बाहर निकल आवेगी ना वो खोल देगी अया होके निकलेगी तो गीता महाराज बहुत दिन तक तो भगवान के दिल में शिपी घर से बाहर नहीं निकली हो और पर्दे में रही अपने को किसी को दिखाया नहीं लेकिन देखा कि कृष्ण और अर्जुन की इतनी दोस्ती है इतनी मित्रता है इतना प्रेम है तो बोली कि बाबा ऐसा तो दोस्त है सामने अब इसके सामने भी मैं घर में बैठी रहूँ मैं घूंघट काटते रहूँ या स्वयं पद्मनाभ मुख पदमाश मेरे श्रीता स्वयं हो भगवान ने कहा नहीं कि तुम हमारे दोस्त के सामने आओ निकाला नहीं घूंघट का बाबा जब तुम्हारा इतना बड़ा दोस्त है तो इसके सामने भी घूंघट काटने को कहते हो इसके सामने भी घर में रहने को कहते हो या स्वयं पद्मनाभ से मुख पदमार्ग विभ भगवान के मुख्य पद्म से गीता स्वयं निकल के आई है ये स्वयं प्रकाश अपौरुषे कृष्ण कर्तिक ज्ञान नहीं है ये अकर्तृक उपनिषद रूप ज्ञान है ओम नमो श्री कृष्ण नारायण है और अर्जुन नर ये नर नारायण की जोड़ी है जैसे एक ही अंत कर्म है जीव और ईश्वर दोनों रहते हैं से एक ही रथ पर जीवन के रथ पर दोनों बैठे और दोनों सखा द्वार सुपर्णा सलुजा सखा एक जाति के हैं क्षत्रिय हैं दोनों चेतन हैं दोनों एक ही रथ पर बैठे थे एक जीव तो ऐसा होता है जो अपने जीवन रथ की बागडोर किसी दूसरे जीव के हाथ में सौंप देता है किसी को सारथी बना लिया अगर तुम्हें बताया जनो जनस्या दिशते सतीम मतीम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गलत ही देता है कोई कोई ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की बाजोर अपने हाथ में दूसरे के हाथ में नहीं देते हैं अपने हाथ में रखते हैं तो अपने हाथ में जब तक होश तो ठीक रहे बुद्धि विवेक ठीक रहे तब तक, तक तो चलता है। जब नींद आने लगती है गहलती आती है तो अपने हाथ की बागडो रूदी पड़ जाती है उनको पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी ने बताया कि हम लोग किसी से जब जुर्म कबूल करवाना होता है तो रात्रि का उत्तरार्थ खत्म हो है दो बजे तीन बजे जब जागते जागते परेशान होने लगता है नींद आने लगती है तो उससे चाहे जो कबूल करवा लें वो अपनी जबान पर काबू नहीं रख रखते मरते समय हाथ पांव झीले पड़ जाते हैं अपनी बुद्धि काम नहीं देते अपने जीवन के रस की जो बागडोर है लगाम है ये इंद्रियों के घोरे हैं मन की लगाम है ये बुद्धि के अंतर्ज्ञानी प्रभु के हाथों में समर्पित कर रहे हैं सत्व में एकम द्विधास्थित में एक ही सत्व एक ही ब्राह्म जीव और ईश्वर दोनों के रूप में व्यवहार करता है वही जिज्ञासु है वही ज्ञान है वही शिष्य है वही गुरु है वही जीव है वही ईश्वर वही स्वयं है अर्जुन ने नारायणी सेना का परित्याग करके नारायण को अपने पारथी के रूप में भरण दिया इसका अर्थ बहुत व्यावहारिक है और बहुत साधारण है ये अर्थ तो हमको हमारे गुरु ने बताया जो होता है सो होना जो कोई कहता है सो करना तुम्हारे बारे में चाहे जो कुछ जो कोई कहे और दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए सृष्टि हो किल हो अपना जीवन को तो भगवान के हाथों में समर्पित है सब वही कर रहा है सब वही कर रहा है आपको सुनाया होगा श्री उड़िया बाबा जी, जी महाराज का शरीर पूरा हुआ जरा अच्छे ढंग से पूरा नहीं मैं तो था अमृत कर सभी तो घगड़ाई घगड़ाई तो गुरु नानक का एक वचन याद आया उससे वो नहीं कछु बुरा ईश्वर के हाथों से कुछ बुरा नहीं हो और कहो कि न कच करा बताओ दूसरा किसी ने क्या कुछ किया है तो दूसरा कोई करने वाला तो है नहीं और उसके आनंदमय पवित्र हाथों से कुछ बुरा हो नहीं सकता तो उनको अमृतसर में मालूम होने के बाद वृंदावन पहुंचने में कोई सत्ताईस अट्ठाईस घंटे लगे कोई अनुकूल वाहन नहीं पर तो रास्ते में इसी का जब होने लगा उस पे हो उस पर हो नहीं कचूक और एक कहो कि नहीं खचुक उस पर हो नहीं कचूरा और एक कहो किन बना? तो ईश्वर के हाथ में अपने जीवन रथ को समर्पित करने का अर्थ यह है कि जो कुछ हुआ जो कुछ हो रहा जो कुछ होगा इतने नहीं कि हम उससे असंग हैं ये तो छोटी बात तो है हम उसके दृष्टा हैं तो छोटी बात उससे हमको कुछ लेना देना है नहीं ये भी छोटी बात है वो तो सब जो कुछ हुआ हो रहा है होगा वो सब हमारे प्यारे के हाथों से हो ये असंगता से बड़ी चीज है है ना? अपने प्यारे का किया हुआ केवल हम उससे उदासीन ही नहीं हैं, केवल उससे विरक्त ही नहीं हैं। केवल उससे अलग ही नहीं है बल्कि जो कुछ हुआ हो रहा है होगा उसका मजा ले रहे हैं वो है भी सच नानक होशी भी सच सच है सच होगा अपने मन को बिगाड़ना अर्जुन के अधिकार की बात बात ने सेना पांडवों की देखते ही युद्ध की घोषणा कर दी बजाओ शंख इधर श्रीकृष्ण ने जो निष्ठिर ने पंख बजाया उधर भीष्मा ने पंखा परंतु अर्जुन के हृदय में विवेक का उदय का मध्यस्थ होने के लिए उसने भगवान से कहा कि हमको दोनों सेना के बीच में दे चलो जरा हम समता की नजर से देखेंगे प्रथम तो सेन और उभ और मध्यस्थ होके देखेंगे क्या विवेक का उदय हुआ हो और कृष्ण ने कहा जो आज्ञा महाराज आप रथी हैं मैं सारथी ये यथोक्तकारी भगवान अपने भक्त की आज्ञा महारा गीता पहले पहल पहुंचाई अंधे के पास आप देखो इधर अर्जुन ने सुना संजय ने सुना और जिसके बिल्कुल आत नहीं और चल फिर नहीं सकता सुन नहीं सकता तो उसके पास भगवान ने धृतराष्ट्र के पास गीता दी तो भगवान की देखो करुणा धृतराष्ट्र को तो सुनवा दी गीता और स्वयं हो गए आज्ञाकारी जारी युद्ध भूमि में अर्जुन का रफ लेकर गए और अर्जुन का देखिए विवेक नहीं हम पहले देखेंगे कि किसके साथ लड़ना है और फिर देखिए वैराग्य किमनो राज्य न गोविंद किम भोग जीवित नवा हम राज्य भोग सुख लेकर प्यार करेंगे वैराग्य और निवृत्ति भी है विसृज्य ससरन चौप धनुष थैंक सम है और फिर श्रेयस की इच्छा भी है श्रेयो भोक्तुम वैक्ष्य मकीय लोके जिज्ञासा भी है जेयस्या निश्चित ब्रोहित जिज्ञासा है मुमुक्षा है जिज्ञासा है तो अर्जुन भगवान के सामने खड़े हैं गीता में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंतकरण शुद्ध हो जाए तब तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे एक ऐसी बात आपको सुनाते हैं पाप बिल्कुल शास्त्र है। देखो सर्वथा पाप की प्रवृत्ति छूट जाए किसी के जीवन में पाप हो गए नहीं ऐसा मनुष्य का जीवन नहीं हो सकता हुए हैं होते हैं और तो कोई कहे कि जब सर्वथा पाप छूट जाएगा तब हम वेदांत के तत्व ज्ञान के अधिकारी होंगे तो मर जाएगा उसको ना उसको कभी ज्ञान होने वाला नहीं तो कोई कहे हम सब धर्मानुष्ठान कर लेंगे तब ब्रह्मज्ञान प्राप्त करेंगे बिल्कुल गलत है धर्मानुष्ठान कभी पूरा हो और कभी नहीं और पाप कभी छूट नहीं सकते अच्छा कहो कि जब मन में वासना नहीं रहेगी तब हम तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे एक अशक्य बात मन में बैठा लेते हैं जन्म जन्म के अनाधिकाल के संस्कार हैं वासनाएं बिना रहेगी ऐसा अच्छा कहो कि मन में जब चंचलता नहीं रहेगी तब हम तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे ये गीता की बात आपको सुनाना चाहते हैं है ना हम ये विश्वास करके बोल रहे हैं कि आप बड़े प्रेम से समझदारी से एकाग्रमन से गीता पढ़ते हैं गीता का स्वाध्याय करते हैं गीता का श्रवण अगर ऐसा न करते हो तो आप कीजिए हेला न तो, तो पाप से संपूर्ण निवृत्ति कोई कर सकता न संपूर्ण धर्म अनुष्ठान कर सकता न वासना की निवृत्ति संपूर्ण रूप से कर सकता न मन की चंचलता को मिटा सकता अच्छा बोले मिटाओ भी तो कितनी देर के लिए छह बरस के लिए हमेशा के लिए छह महीने के लिए छह दिन के लिए छह मिनट के लिए अंतकारण शुद्ध हो तो कितनी देर के लिए एक बहुत बड़े सर्वशास्त्र हैं महाराज उनसे हमारे एक हैं सत्संगी विद्वान हैं, उन्होंने जाके पूछ दिया कि महाराज कितनी देर पहले से अंतकारण शुद्ध हो तो तत्व ज्ञान होगा तो हंस गए बोले कि तुम्हारे गुरुजी जो कहते हैं वही चिल्ह ऐसे बोले बोले तुम्हारे गुरुजी जो कहते हैं माने अंतकरण शुद्धि का यदि आग्रह भी हो तो तत्व उदय होने के अव्यवहित पूर्वक क्षण में अंतकरण शुद्ध होना चाहिए एक क्षण के लिए अंतकरण शुद्ध होगा और सबको ज्ञान हो जाएगा तो आप बिल्कुल डरिए मत तो ये बात गीता से बताओ गीता तो में तो कहीं कहीं साधन का बड़ा है। एक भारी वर्णन आपको सुनाने लगे हैं, तो साधन ही साधन सुना दे हों मदमिंस क्षातिराजव बुद्धिया विशुद्धयाुक्तो वृत्मा शब्दादीष त्यक्वागत्दी सुना मोहासोष अध्यात्मृक्ष काम यापयन एक दिन नहीं महीनों तक हम बोल सकते हैं कि गीता में अंतकरण शुद्धि की क्या क्या बात है उसकी व्याख्या सुना सकते हैं उसका अभिप्राय भी बता सकते हैं कि क्या लेकिन आप निराश ना हों कि हमारा अंतकरण शुद्ध है। क्यों एक श्लोक आपको दिखा दे अभी चेदति्येभ्य पापकृत ज्ञान प्लव नृिद संतरष्य आ मेरे प्यरे आ अरे ना महाराज हम को छूने लायक नहीं है बड़े पापी हैं तो कितने बड़े पापी हो क्या महाराज बस हमारे बराबर दो ही चार पापी संसार में होंगे माने संसार के बड़े बड़े दो चार पापियों में से मैं एक हूं तो बहुत बढ़िया अच्छा मान लो तीन पापी सबसे बड़े हैं में हैं, तुम कौन से हो सबसे बड़े हो कि दूसरे पर हो कि तीसरे पर हो आखिर पापियों में तुम्हारा नंबर कौन सा सब है सबसे बड़ा सबसे बड़ा पापी मैं मुझसे बड़ा पापी दुनिया में और कोई नहीं अच्छा अति चेदशी पापे भ्य सर्वे भय पाप कृतना सारे पापी दुनिया को इकट्ठे की दुनिया के इकट्ठे किए जाए और उनमें पापकृत पाप, कृत, पाप कृत्र पापकृत्रमह तरप का प्रयोग इसी अर्थ में होता है उनमें से तुम सबसे बड़े हो पापकृत पाप, कृत, पाप कृत्र पापकृत्रम हो मान लो कि तुम ऐसे हो अतिषेदी हो ले आओ सर्व ज्ञान प्लव न्ञान की नाव पर बैठ जाओ और केवल ज्ञान की नाव पर बैठकर ही प्लवे नैव एव शब्द का अर्थ है कर्मोपासनादि निरपेक्षम और कुछ जरूरत नहीं है आओ केवल ज्ञान की नाव पर बैठो ज्ञान की नाव पर बैठो केवल उसी से सर्वम विजिनम संतरिष्यवे पाप को तर जाओगे ज्ञान की नाव पर बैठने मात्र से तो आपको ये बात सुनाई कि आप ये न सोचें कि हम पापी हैं तो हमको ज्ञान कैसे हो आप आत्मा है बहुत बढ़िया आपके मुंह में भी सकते क्या सूचना है, है? जोगिन्ह कर्म कुरबंती संगम तक आत्मशुद्ध है आपने आत्म शुद्धि के लिए कर्म किया है अंतकरण शुद्ध किया है तब तो कहना ही क्या परंतु नहीं किया है तब भी आप गबड़ाइये मत आपके लिए रास्ता है एक के एक के घर में आई थी बारात एक बड़े शहर की बात है मुंबई की नहीं कलकत्ता। के तो उसमें एक बहुत बड़े महात्मा कहे जाने वाले गृहस्थ सज्जन ही बरात में आए थे अन महराज बारात आ गई द्वारचार हो गया किसी ने जाके लड़के से शिकायत कर दी कि लड़की तो ऐसी है ऐसी है ऐसी है ब्याह करने लायक नहीं लड़के ने मना कर दिया ब्याह तो नहीं करें तो उन सज्जन ने पहले तो बहुत प्रयास किया सेठों साहूकारों के द्वारा किया फिर वो जो सदगृहस्थ महात्मा थे उनके पास गए बोले भाई आप कोई दुखती लगाओ ना बाबा ना बाबा मैं क्या करूं मुझसे क्या होगा तो देखो एक मनुष्य ऐसे कह सकता है कि ना बाबा ना बाबा तुम इतने पापी हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं ये मनुष्य बोल सकता है यदि ईश्वर ऐसा बोल दे तो उसी दिन उसकी ईश्वरता नष्ट हो जाए तो ना बाबा तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं जो सबके अंतकरण में है जो सबका हृदय ईश्वर है जो सबका अंतर्गामी है और जो सबका आत्मा है वो यदि किसी के लिए कह दे कि तुम्हारे लिए रास्ता बंद है तो उसकी ईश्वरता क्या रही उसकी सर्वज्ञता क्या रही प्रदालता क्या रही आओ ओ के लिए मार्ग है इसी से अंत के लिए भी और ज्ञानी के लिए भी आप तो